उपस्थित महानुभाव सत्संगी प्रेमी माताओं बहनों और भाइयों ईश्वर विश्वास की दृष्टि से अपने संपूर्ण जीवन को साधनमय कैसे बनाएं इस विषय पर हम अनुभवी संत की वाणी सुन रहे थे उसमें उन्होंने हमें यह सलाह दी कि जिस जीवन की मांग अपने भीतर अनुभव करते हो उस मांग की पूर्ति में विश्वास करो इस बात को मानो कि जो जीवन मुझे चाहिए वह विद्यमान है वो है और अपने को मिल सकता है बड़ी भारी कमी रह जाती है अपने लोगों में इस बात की कि ईश्वर की, की आवश्यकता अनुभव करते हुए भी हम लोग इस बात को मानते नहीं हैं कि वे अभी विद्यमान हैं और अभी मुझको मिल सकते है ईश्वर की विद्यमानता मुझ पर उतना प्रभाव नहीं डालती है जितना अपने प्रपंची होने का दोषी होने का भटका हुआ होने का प्रभाव रहता है हमने अन्य विश्वासों को छोड़कर एक विश्वास को जीवन में रखने का निश्चय किया और निश्चय करने के बाद भी स्वयं अपने ही द्वारा हम ही इस बात को मानते रहते हैं कि क्या बताएं अभी तो मेरा विश्वास जो है वो बहुत जगह में बटा हुआ है तो तुम्ही कहा था कि सब विश्वास छोड़ कर मैंने एक विश्वास धारण किया तो अपनी स्वीकार की हुई स्वीकृति को आप ही खंडित क्यों कर रहे हैं आप ही ने कहा था कि मैं मैंने सारे संबंधों को समेटकर एक भगवत संबंध में विलीन कर दिया तो जिस समय आपने ऐसी धारणा अपने भीतर जमाई ऐसी स्वीकृति अपने द्वारा स्वीकार किया तो उसी समय इसको पक्का क्यों नहीं मानते हैं तो फिर उसके बाद ये क्यों प्रियंका करते हैं कि क्यूँकी मेरे को तो अभी बहुत से संबंध बने हुए हैं मेरे को तो अभी बहुत से विश्वास बने हुए हैं तो फिर मैं आपको अहम रूपे अणु की रचना की याद दिलाऊं कि जिस समय आप इनकार करेंगे उस समय अनित का प्रभाव मिट जाएगा, और फिर दोबारे उसमें शंका कर लेंगे और उसको स्वीकार कर लेंगे तो फिर वो आपके सिर पर जाएगा ये बात समझ में आती है प्रातः काल सत्संग समय व्यक्तिगत सत्संग में बैठ करके आपने निश्चय किया कि मुझे की हुई भूल को नहीं दोहराना है अर्थात अब तक जो भूल कर चुके हैं उनको फिर से नहीं दोहराना है तो आपने अपने ही से सोच करके पक्का कर लिया और फिर काम करते समय आप अपने बारे में ये सोचने तो लग जाते हैं ये अरे भाई मैं तो बड़ा दुर्बल हूँ बड़े बड़े लोग अपनी भूलों को नहीं मिटा सके हम तो कैसे मिटाएंगे भूल तो छोड़ने वाली बात पक्की गई कि मैं भूल करता हूँ ये बात पक्की हो गई हो गई, इसलिए प्रातः काल का निश्चय किया हुआ आपके काम नहीं आया ऐसी अजीब बात है की मैं क्या बताऊँ बड़ा आश्चर्य होता है मुझे और अपने जीवन के अध्ययन का जो अवसर मिला उससे पहले और सब लोगों का मस्तिष्क जैसा होता है वैसा मेरा भी था दुनिया की बड़ी बड़ी आश्चर्य घटनाओं को पढ़ना जानना सोचना उनका उनको मस्तिष्क में संग्रह करना इसमें बड़ी बाहर मालूम हो कि स्वामी जी महाराज के पास आने के बाद मनुष्य के जीवन की कथा जब खुला मेरे सामने तब समझ में आया कि सबसे आश्चर्यजनक बात जो है इस सारी दृष्टि में वो मनुष्य का अपना स्वयं का अहम ही है उसके समान आश्चर्यजनक बात और कोई है नहीं कहते ही कि मैंने तो कितनी बार भगवत समर्पित किया है अपने को कि प्रभु मैं तेरा हूँ हे प्रभु ये मन तेरा ये तन तेरा ये धन तेरा सर्वस्व तेरा ये सब कुछ तेरा है ये सब कुछ तेरा है मैंने कहा है और और कहते हुए भी इतने दिन बीत गए जीवन में परिवर्तन भी नहीं आया तो ऐसा नहीं है कि उस साधना में कोई त्रुटि है ऐसा नहीं है कि उस सत्य में किसी प्रकार का खोट है ऐसा नहीं है कहाँ गलती हो रही है कि अपने ही द्वारा हम सर्वस्व समर्पित करने का सत्य स्वीकार करते हैं और फिर अपने ही द्वारा अपनी स्वीकृति में संदेह कर लेते हैं क्या जानिए मैंने सच किया कि नहीं किया सब किया कराया डूब जाता है ऐसा ऐसा एक नित्य और अनित के बीच में दोनों दोनों तरफ की आकर्षण में फसे हुए एक अद्भुत विलक्षण प्राणी हम लोग है संसार का आकर्षण खींचता है तो तो दीपाव इस तरफ होता है ये बड़ा बढ़िया है ये बड़ा अच्छा है ये बड़ा मशहूर है ये देखना चाहिए ये सुनना चाहिए ऐसा करना चाहिए और और जब भीतर की मांग जागृत होती है और परमात्मा का आकर्षण खींचता है तो हम लोग ऐसे झुकते हैं, भजन करना चाहिए भगवान से मिलना चाहिए सदाशाली होना चाहिए निर्दोष होना चाहिए तो ऐसी विलक्षण रचना है आपकी कि जब जब आप अपने ही द्वारा अनित्य के आकर्षण से अपने को आक्रांत होने देंगे तो अनित का प्रभाव चढ़ जाएगा और जब आप नित्य परमात्मा के आकर्षण को अपने पर प्रभाव प्रभाव करने देंगे तो आपका खिचाव इस ओर हो जाएगा अब आप देखिए कि हमारी आपकी जो वर्तमान दशा है वो दशा इसी प्रकार की है दोनों ओर के आकर्षण के बीच में हम कभी इधर झुकते हैं कभी इधर झुकते हैं कभी कभी शरीरों के आधार पर संसार का सुख मौज अच्छा लगने लगता है और कभी प्रभु का प्रेम अच्छा लगने लगता है उनकी याद अच्छी लगने लगती है तो इस तरह है द्वंद एक भीतर भीतर बना रखता है अब उसमें जिन लोगों ने सत्य में विश्वास किया प्रभु की महिमा में विश्वास किया अपने, अपने द्वारा किया, उन्होंने अनित्य को अनित्य जान करके उसके आकर्षण का त्याग करके अपने को निकाल लिया उसमें से तो मैंने ऐसा सुना है ऐसा माना है और संत कृपा से भगवत कृपा से ऐसा अनुभव किया है कि परम प्रेमास प्रभु में जो अनंत माधुर्यवान है उनमें इतना घना आकर्षण है इतना घना आकर्षण है कि कि उसके उसमें जो जोर है आपको पकड़ कर अपनी ओर खींचने का और उस आकर्षण में जो मधुरता है आपको अपनी ओर लुभा लेने का उसकी तुलना संसार की किसी सुखद परिस्थिति से नहीं हो सकती जरा लंबा हो गया इसका हर हिस्सा आपकी पकड़ में आया कि नहीं नहीं आया हो तो, तो बताइए फिर से दूर आए फिर से तू जाए अच्छी बात अब देखो बुद्धिमान बनकर बैठो और सोचिए कितना अच्छा लगा एक दिन मुझको सोचने में कि अब अपने लोगों का उदाहरण ले लो परिवार में समाज में छोला महिला में कहीं भी कोई एक प्रेमी स्वभाव का आदमी होता है और वो अपने कुटुम्बीजनों का पड़ोसियों का भी छोटे मोटे अपराध की ओर ध्यान नहीं देता प्रेमी के हृदय की मधुरता जो होती है ना वो कटुता पैदा होने नहीं देती तो छोटी मोटी आपकी त्रुटियों की ओर ध्यान न देकर के प्रेम पूर्वक व्यवहार करता हो नीचा बोलता हो समय पर सहयोग देता हो आपके सुख दुख में सहानुभूति रखता हो तो ऐसे व्यक्ति की ओर सहज भाव से अपने लोगों का खिंचाव होता है कि नहीं देख? होता है इसलिए इसलिए कि उसके प्रेमी स्वभाव को हम लोग पसंद करते हैं अच्छा लगता है तो मीठी बोली अच्छी लगती है समय पर साथ में खड़े हो जाना सुख दुख में भाग बटाना ये सब अच्छा लगता है तो अच्छा लगने से हर व्यक्ति का उसकी ओर खिंचाव होता है और ये मैंने पशु पक्षियों के जीवन में भी देखा है और आपने भी देखा होगा सुना होगा जो प्रेमी स्वभाव के होते हैं जो सहदय होते हैं जो सुख दुख सबका अपने में अनुभव करने वाले होते हैं सबका उनकी ओर खिंचाव होता है और सहज भाव से हम खिंच जाते हैं उसके बदले में अगर वो आपसे कुछ चाहता हो तब तो आदमी थोड़ा सावधान हो जाता है अरे भाई बहुत मुश्किल है इसे और अगर कोई ऐसा आदमी है कि जिसका स्वभाव ही है मीठा बोलने का आदर देने का उसके बदले में कुछ न चाहता हो तो कैसा लगेगा और अधिक अच्छा लगेगा और अधिक आकर्षण होगा तो अब आप अंदाज लगाइए कि जिस अनंत परमात्मा के अनंत माधुर्यवान होने के प्रभाव से उनकी उस मधुरिमा का एक एक कण हम लोगों को मिला और उस ज्ञान और उस प्रेम का आदर किया आपने तो आपके प्रति संसार आकर्षित होने लगा एक एक अंश है अत्यंत क्षुद्र अंश है उनके प्रेम और ज्ञान का जो हम लोगों के अनुप में है उस ज्ञान प्रेम का आदर आपने किया तो परिवार में समाज में सबका आकर्षण आपकी ओर हो गया तो अब सोच करके देखिए कि आपके ज्ञानी और प्रेमी होने से जो आकर्षण पैदा होता है जो ज्ञान और प्रेम स्वरूप ही है ज्ञान और प्रेम का भंडार ही है तो उसमें कितना आकर्षण होगा आपसे कम होगा कि तो ज्यादा होगा बराबर हो सकता है और ज्यादा होगा अपार होगा तो एक दिन मैं बैठ के सोच रही थी ऐसे ही बैठे तो बैठे ही चिंतन में कोई कोई तो तो बात आ जाती है तो सुना हम लोगों ने कि मुझ में और उसमें कोई अंतर ही नहीं है जो वो है तो मैं हूँ जो मैं हूँ तो वो है सब अधत्मिक पंथ के लोगों के वचन है आपने पहले सुना होगा जो तो ब्रह्म तो है वो वो ये है और जो तो ये है वो वो है तो अपने में और उसमें कोई भेद नहीं है इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे वाक्य हैं जो वास्तविकता को दर्शाने के लिए अनुभवी जनों ने सुनाया वो एक दिन मैं बैठ के सोच रही थी तो महाराज जी की एक बात मुझे याद आई मुंबई में अठाक विद्या भवन एक स्थान बना है सत्संग का प्रेमपुर जी महाराज एक महात्मा थे उनके देख, उनकी देखरेख में उनकी सब से बना और बहुत अच्छा काम होता है वहाँ सत्संग हो रहा था स्वामी महाराज बैठे थे एक अच्छे संत भी उनके साथ बैठे थे कई लोग बैठे थे तो एक संत ने प्रश्न किया महाराज जी से स्वामी तो जी महाराज ब्रह्म का बोध किसको होता है तो महाराज जी ने खूब प्यार से उनकी जान थपाई हाथ फेरा और कहा कि अरे यार ब्रह्म का ब्रह्म को होता है ये उन्होंने तो सुनने में ये सब बातें हम लोगों के लिए जिस समय की शरीरों से तादाद में रखकर हम बैठे हैं तो सुनने में ये बातें बहुत अटपटी सी लगती हैं लेकिन आपने प्रेम पंथ के जो अनुभवी संत हुए और ज्ञान संत के जो अनुभवी संत हुए सबके प्रच्नों में ऐसा सुना होगा कि मैं पन का जो सीमित एक एक परछिन्नता है एक सीमा है इसके मिट जाने के बाद उस अविनाशी अनंत अमरत्व से अभिन्नता होती है ऐसा आपने सुना होगा ईश्वर तो विश्वास की दृष्टि से मेरे ध्यान में आया कि मान लो कि मेरे भीतर उस अनंत तत्व की आवश्यकता है तो मैं उसकी ओर आकर्षित हूँ लेकिन उसकी ओर का आकर्षण जो है वो इतना विशाल है इतना विशाल है कि मेरी संपूर्ण इस, इस अहम भाव की सीमा को वो अपने में समाहित कर लेने के लिए समर्थ है तो जो मधुर आकर्षण का एकदम लहराता हुआ सागर है उसकी ओर ऐसी जो खिंचाव पैदा होता है और उसका जो मिठास होता है उसको सागर कभी रोक नहीं कर सकता नहीं सकता और विशाल होता है बहुत बड़ा होता है इस आधार पर हम भाई बहनों को यह सलाह दी गयी कि भाई तुम इस बात में बिल्कुल अविकल्प विश्वास तो करो कि जिस जीवन की मांग है तुमको वह जीवन है अवश्य तो परमात्मा की चर्चा हम लोग कर रहे हैं तो परमात्मा है अवश्य जो लोग इस बात को मान लेते हैं कि वो है अवश्य तो उनका सहज आकर्षण परमात्मा की ओर बढ़ जाता है ये मैं कहना चाह रही थी। अब हम लोग क्या करते हैं कि प्रारंभिक पुरुषार्थ जो है उसमें विकल्प रखते हैं और जिन्होंने अविकल्प विश्वास के आधार पर उस अनंत माधुर्य के आकर्षण से आकर्षित होकर इधर का सब कुछ छोड़ दिया उनकी महिमा गाना पसंद करते हैं और ये कहने लग जाते हैं कि उनके संस्कार बड़े अच्छे थे और उन्होंने पहले बहुत पुरक्षा किया होगा बहुत साधना की होगी इसलिए उनका आकर्षण परमात्मा की ओर हो गया और इतना जोरदार हो गया कि ना उन्होंने दिन जाना ना रात जानी न भूख जानी ना प्यास जानी ना जीना जाना ना मरना जाना ये सारी बातें पीछे पड़ गई और उस अनंत माधुर्य की ओर ऐसी आने वाले मधुर आकर्षण में उनको ऐसा अभिभूत कर लिया कि वे शरीर और संसार से ऊपर उठ कर परमात्मा स्वरूप होकर परमात्मा में लीन हो गए कि की मिल गए सदा के लिए तो प्रारम्भिक शर्त जो है वो तो हम लोग भी पूरी कर सकते हैं ना? और उसको पूरी करो नहीं और जिन्होंने उसको करके कदम आगे बढ़ाया उनके समान होना चाहो तो हो नहीं पाते इसलिए इस बात को मैं बारम्बार याद दिला रही हूँ कि जो साधन युक्त स्वीकृतियाँ हैं जो जीवन के सत्य के रूप में स्वीकृतियाँ हैं उन स्वीकृतियों को स्वीकार करने के बाद फिर दोबारे उसमें शंका मत पैदा कीजिए अपनी भूतकाल की कथाओं को याद करके वर्तमान में अपने को दोषी मत मान लीजिए इतना उपकार को अपने आरोप करना है जिससे सबसे जिस स्वधर्म पालन के रूप में आपने इस सत्य को स्वीकार किया कि परमात्मा है अवश्य है क्योंकि उसकी मांग है मुझ में और और मुझे उसकी नित्यता का नित्य विद्यमानता का अनुभव इसी वर्तमान में हो सकता है तो ऐसा सोचिए अपनी त्रुटि आरोप ध्यान दीजिए बहुत ऐसी भाई बहनों का वापसी का रिजर्वेशन पच्चीस तारीख को छब्बीस को सताइस को ऐसा है अब आप बैठे बैठे सोच करके देखिए कि सताईस तारीख का मेरा रिजर्वेशन है और मैं जाऊंगा और वहाँ पहुँच जाऊंगा और ऐसा ऐसा काम कर लूंगा माताओं का भी बहनों का भी भाइयों का भी सभी का है कि ठीक है 25 तारीख का मेरा रिजर्वेशन है तो हम 26 को वहाँ पहुँच जाएंगे हम 27 को वहाँ पहुँच जाएंगे और पहुँच जाएंगे तो ऐसा ऐसा काम कर लेंगे ये बात आपके भीतर जितनी सजीव लग रही है उसमें कोई सत्यता नहीं है हो सकता है कि सताईस तारीख को जाना हो और हो सकता है कि ना भी जाना हो हो सकता है कि पच्चीस तारीख का रिजर्वेशन आपका काम में आ जाए हो सकता है कि कैंसिल कराना पड़े ये यह बात संदेहात्मक है कि नहीं है है लेकिन इस संदेहात्मक बात में अपने लोगों को उतना संदेह नहीं है और नित्य विद्यमान परमात्मा अभी ही मुझ में ही विद्यमान है और मैं उसकी विद्यमानता को स्वीकार करूँ और कुछ नहीं भूखे रहूँ की नंगे रहूं की सिर नीचे करके पैर ऊपर करके कुछ अभ्यास करूं की लंबी गहरी सांस लूं की आंख बंद करूं की कान बंद करूं की पहाड़ की दुखा में घुस जाऊं तो सब कुछ मई स्वीकार करूं कि वो विद्यमान है और सर्वत्र है भीतर बाहर सब तरफ समान रूप से विद्यमान है इसलिए मुझ में भी है और वो सभी का है इसलिए मेरा भी है तो इस सत्य को स्वीकार करने मात्र से अहम में परिवर्तन आरंभ हो जाता है ऐसा नहीं कि उनसे आत्मीय संबंध की स्वीकृति तो आपने वैष्णवी दीक्षा के रूप में ले लिया अभी इसके बाद वर्षो वर्षो तक उस दीक्षा के अनुसार कुछ कुछ कुछ कुछ व्यवहार करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तब क्या जाने कभी कालांतर में कुछ अनुभव होगा कि और दो चार जन्म लेना पड़ेगा इस प्रकार का संदेह रखना ही अपनी सफलता में सबसे बड़ी बाधा है ये तो जा रही थी तो जो सदा के लिए मेरा हो करके नहीं रह सकता उस उसमें तो इतनी हम निष्ठा जम जाती है विश्वास बैठ जाता है और जिसने साथ कभी छोड़ा ही नहीं उसका इतना फोर्सफुल आकर्षण है इतना जोरदार छिंचाव है उसको अनुभव करने के लिए फुसक ही नहीं है तो मैंने जो सुना सुनने के आधार पर समझने की चेष्टा की और समझे हुए में से थोड़ा सा मान करके देखा श्रद्धालु तो व्यक्ति की तरह नहीं एक एक विज्ञान के छात्र की तरह प्रयोग करने के रूप में यदा स्वामी जी महाराज करते हैं वो ऐसा करके देखो कैसा होता है अगर ठीक लगेगा तो मानेंगे तो छोड़ देंगे ऐसे ही होता है कि भाई प्रयोग करके देखो अगर सत्य प्रमाणित तो हो जाए तो मान लेना नहीं तो छोड़ देना तो ऐसा जो करके मैंने देखा तो बड़ी रहस्य भरी बात आपकी सेवा में निवेदन कर रही हूँ और मजा आता है मुझे अपने प्यारे को भी खूब आनंद आता होगा सुन सुन करके तो ऐसा मैंने देखा कि मनुष्य के अहम रूपी अनु की रचना इतनी विलक्षण है कि जैसे ही उसने अपने द्वारा इस सत्य को स्वीकार किया कि परमात्मा है और सभी का होने से मेरा है सदैव होने से अभी में है और सर्वत्र होने से मुझ में है मुझ में है अभी है और मेरा है ऐसा करके जिसने स्वीकार किया तो इस स्वीकृति के बाद उसको कुछ अभ्यास करना पड़ेगा तो अनुभव होगा ऐसी बात नहीं है इस स्वीकृति मात्र से अहम में एक परिवर्तन होता है और वो परिवर्तन कैसा होता है कि अभी जो आ, कभी कभी आकर्षण की ओर झुकना और कभी नित्य आकर्षण की ओर झुकना ये अपने आप खिंचाव झुकाव जो तो हो रहा था बार बार आप द्वंद के झूले में झूल रहे थे तो अहम रूपी अणु में इतना बढ़िया विकास होता है कि वो द्वंद्व खत्म हो जाता है फिर इधर की ओर का खिंचाव बहुत ही खीला हो जाएगा और उस अनंत माधुर की ओर से मधुर आकर्षण जो आ रहा था वो भीतर भीतर भीतर आपके संपूर्ण व्यक्तित्व को सरस बनाने लगता है उसमें तरावट आने लगती है और जैसे जैसे भीतर भीतर रस की वृद्धि होती है भूतकाल की सब कामनाएं वार्थनाए और उनसे उत्पन्न हुई ताप गर्मी एकदम शांत हो जाती है अतृप्त वासनाओं की बहुत गर्मी होती है बहुत ताप होता है आपने अनुभव किया है कि नहीं किया है लेकिन किसी को एक सौ तीन एक सौ चार डिग्री बुखार चढ़ जाए तो उस ताप से तो केवल फूल शरीर का रक्त जलेगा लेकिन अतृप्त वासनाओं के देद ऐसी मनुष्य के व्यक्तित्व की सुक्षम शक्तियाँ जल जाती हैं। सब तो मैंने मनोविज्ञान के, के अध्ययन में पाया और आपने इतने नाम की संख्या पूरी की कि नहीं कि इतनी माला पूरी की कि नहीं ये तो आपकी निष्ठा बताएगी अगर सतमुच आपने दीक्षा नहीं है और गुरु के बताए हुए वाक्य में आप निष्ठा रखते हैं तो जरूर पूरी करेंगे क्यों नहीं करेंगे सब कुछ छोड़ के पूरी करेंगे लेकिन किसी की निष्ठा हो किसी की ना हो कोई पूरी कर सकता हो ना कर सकता हो ये तो उसकी उस समय की सामर्थ्य योग्यता ऋषि बताएगी लेकिन इन सब की अपेक्षा ना रखते हुए अगर आपने सत्य को स्वीकार किया है तो अहम रूपी अणु में ही उस शक्ति का विस्फोट होगा उसका उद्भव होगा जो आपके भीतर से अनित आकर्षण को काट देगा ढीला कर देगा और और आपके इसका दर्शन तो भविष्य में कभी होगा वे मोदी समझेंगे कि अब आप उसको बर्दाश्त करने के लायक हो गए तो दिला देंगे तो दर्शन तो पीछे होगा संभाषण तो पीछे होगा रूप तो पीछे दिखाई देगा कि कब दिखाई देगा क्या होगा वो आप जाने आपसे प्यारे जाने लेकिन मैंने जो जाना है वो ये जाना है कि शक्ति की स्वीकृति का इतना जोरदार प्रभाव होता है कि उस अनंत परमात्मा की विभूतियाँ जो आप ही के अहम रूपी अनु में बीज तत्व के रूप में विद्यमान थी उनका उद्भव आरंभ हो जाता है उनका विस्फोट आरंभ हो जाता है अहम रूपी अणु में से वे तत्व तो अभिव्यक्त होने लगते हैं और उनकी अभिव्यक्ति इतनी धीरे धीरे होती है इतना क्रमिक होता है आ, इतने बड़े हित हैं परमात्मा अपने प्यारे प्यारे बच्चों के अपने साधकों के कि हर कदम उनको ठीक तरह से मालूम है कि किस साधक को कितनी उपलब्धि किस क्षण में देना है कि जितना वो बर्दाश्त कर सके सहन कर सके बैलेंस रख सके और उसका लाभ उठा सके होता है इतना धीरे धीरे ऐसे सहज भाव से करते जाते हैं कि साधक को ऐसा लगता है कि ये सब मेरी ही बहादुरी है जिसको कुछ नहीं चाहिए परमात्मा जो सब प्रकार से स्वयं अपने आप में ही पूर्ण है वो कभी हम लोगों को दिखलाना नहीं चाहते हैं कि तुम पर मैंने कुछ उत्कार किया है ऐसा नहीं करते और सहज भाव से, धीरे धीरे करके अपनी अलौकिक विभूतियों से आपके भूखे प्यासे थके मंदे अतृप्त व्यक्तित्व को धीरे धीरे करके सींचते जाएंगे अपने प्रेम के रस से, अपनी कृपा से, अपनी महिमा से, अपनी विभूतियों से भरते चले जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब मेरी ऐसी दशा थी कि हम हम एक एक क्षण में संसार की ओर एक एक में परमात्मा की ओर इस द्वंद में सब हम भूल रहे थे और कैसे अनिश्चे आकर्षण सब खत्म हो गए और क्या हो रहा है कैसे निष्ठा इस ओर होती जा रही है कैसी उनकी उपस्थिति के निर्भयता निश्चिंत आती जा रही है जिसका आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा और जीवन शांत स्वाधीन होता तो चला जाएगा इतना मीठा लगने लगता है इतना मीठा लगने लगता है कि व्यक्ति के लिए बहुत सहज हो जाता है कि वो पर पढ़ता चला जाए और सुनखार उसके पीछे छूटता जाता है और मैं छूटता जाता है इस वाक्य का प्रयोग जानबूझकर कर रही हूँ कि ऐसे छोड़ता है कि साधक को इस बात का अभिमान भी नहीं होने पाता कि परमात्मा के लिए मैंने सब छोड़ दिया है ऐसा होता जाता है ऐसा होता है बहुत स्वाभाविक ढंग से होता है ऐसा हम सब भाई बहनों के साथ होना चाहिए इसलिए जो सत्य है जो नित्य है जो सदैव है जो जीवन तत्व है उसकी उपस्थिति में संदेह मत करो हित कार्य में संदेह मत करो उसके मंगल में विधान में संदेह मत करो तो मेरा संदेह ही तो मुझको रोक करके रखता है संसार को तो रोकता नहीं है संसार में सामर्थ्य नहीं है कि अमर जीवन के अधिकारी को रोक सके जड़ में सामर्थ्य नहीं है कि चेतन स्वरूप को अनंत परमात्मा के प्रेमी को रोक सके तो नहीं रोक सकता है लेकिन आप अपनी महिमा में आप ही संदेह करके बैठे हैं तो हमारा संदेह ही हम लोगों को रोक रहा है संदेह नहीं करना है और नहीं तो सोचिए जो जो जो संसार का आकर्षण आज तक हम लोगों को संतुष्ट कर ही नहीं सका ऐसा कहना चाहिए कि कि संसार का आकर्षण मुझ तक पहुंच नहीं सका अगर संसार के आकर्षण से प्रेरित होकर के कोई सुख लेने हम जाते हैं और वो सुख मुझ तक पहुंच जाता बड़ा भारी दार्शनिक सत्य है खूब ढंग ऐसी आप विचार करके देख लीजिए अगर वो सुख मुझ तक पहुंच जाता तो मुझ में और उस सुख में भेद नहीं रह जाता बड़े बड़े पुराने सुी आप लोग हैं, तो जरा इस ऊँचे अमूत चिंतन को भी ग्रहण करके देख लीजिए संसार का कोई भी सुख अगर आप तक पहुंच पाता तो आप में और उस सुख में भेद नहीं रह जाता तो आप उस सुख के भोगता होकर के ये नहीं कह सकते थे कि ये बड़ा भारी सुख है समझ में आया अगर कोई बात सुखद लगती है तो आप कहते हैं कि ये बड़ी सुखद है इसका मतलब क्या हुआ कि वो सुखद बात जो है वो आपसे भिन्न है तब कह सकते हैं कि ये बड़ी सुखद है तो आप तक तो वो नहीं पहुँचा न आपसे अलग रहा इसलिए कहते हैं कि बड़ी सुखद है और आप में और उस अनंत परमात्मा में इतनी एकता है कि आपका उससे जब मिलन होता है तो वो, वो मिलन का जीवन और आपकी अपनी सीमित आम भाव ये दोनों दो तोन नहीं रह जाते तब क्या होता है तो पते ही नहीं चलता है तो ज्ञान के प्रभाव में भी ऐसा होता है और प्रेम के प्रभाव में भी ऐसा होता है तो मुझे याद आता है स्वामी जी महाराज कभी कभी गाते अपनी मस्ती में मिले रहे पर कब में लेना मिले रहे और कब मिले ना ऐसे करके बातें रखी और भक्त कवि विद्यापति जी के वचन साहित्य में हमारे समय में पढ़ाया जाता था बहुत अच्छे अच्छे संतों का साहित्य हम लोग पढ़े थे महाविद्यालय में उस समय का पढ़ा हुआ मुझे याद आता है तो उसमें एक वर्णन दिया है ये दिया है सखी की पूछती अनुभव मोल मैं भाषा है भक्त कवि विद्यापति जी ने लिखा है सखी की पूछ अनुभव मोल से हो प्यी अनुराग नूतन हो और बहुत बढ़िया बढ़िया पंक्तियाँ हैं खास हमने अपने मतलब का जाना वो याद हो गया है कतु मधु जानी का मामल ना जान वो कह रहे हैं कि कितनी बार मिल कर उनके साथ प्रीडा, प्रीडा में कितनी मधुर रात्रियों का वो तो बिताया हमने लेकिन आज तक पता ही नहीं चला कि क्रीडा कैसी होती है कैसे नहीं पता चला क्या होता है तो जिससे हमारी जातियता है जिससे हमारे बीच में स्वरूप की एकता है जिससे हमारा नित्य संबंध है जिससे हमारा आत्मीय संबंध है उससे अभिन्नता होने पर फिर दो नहीं रह जाते। तो कौन सा आकर्षण जोरदार होगा बताओ तो जो कभी आप मिल नहीं सकेगा उसका कि जो स्वरूप से एक है उसका उसका आकर्षण जोरदार होगा ना वो तो पता नहीं आदमी कहाँ कहाँ भटकता फिरता है और किसको किसको दोष देता रहता है हमारी तरफ बुद्धिमान लोग तो भगवान को ही दोषी बनाते हैं। माया के इस मोहक बन की क्या कहूँ कहानी परदेशी एक साहित्यकार की रचना पढ़ के आई थी बो समझ सुनाती थी महाराज जी इन्होंने ऐसा मोहक बन बनाया है कि इसमें आके हम भूल जाते हैं परमात्मा तो को तोना दे संसार को तो दे देना अपने को क्षमा कर देना अपने को ही बर्बाद करना है और क्या करना है तो जो सत्य है जो नित्य है जिससे आपकी आत्मीयता है जातीयता है उससे ऐसी मिलना जब होता है तो भेद नहीं रह जाता भेद मिट जाता है मिट जाती है। एक एक ज्ञानी संत ने प्रकट किया अपने विचार को तो कहा कि गई सूचली नोन की खाद समुद्र की लेन आप में मिली पानी भई उलट कहे को तो बैन नमक की पुतली अगर समुद्र की छाय में जाए और और नमक पानी के साथ मुड़ करके पानी हो जाए तो आकर के बतावे कौन की समुद्र में कितना जल है होता है नोत जोरदार आकर्षण है और उस आकर्षण की अभिव्यक्ति आपके व्यक्तित्व के भीतर सहज भाव से अपने आप से होती चली जाती है होती है बिल्कुल होती है हमारे जान पहचान के लोग जो थे शरीर के संबंध से नाते रिश्ते वो सब लोग सुने और कहे कि देखो भाई तो तुम लोगों के यहाँ तो नीम कायदा कुछ सिखाया ही नहीं जाता और पाठ पूजा का और, और भजन का और नाम लेने का तुम लोगों के यहाँ कोई समय ही नहीं है तो ऐसे जैसे भक्ति होती है तो हमने कहा कि भाई मैंने तो प्रवेश किया है मैं देख रही हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो बाद में मैं बताऊंगी तो होता है और खरी सभा में बैठ करके अपने जीवन की आवश्यकता को सामने रख के प्रश्न करो और अनुभवी भगवत अनुरागी ने उत्तर दे दिया वही परमात्मा तो है और सभी का होने से तुम्हारा भी है और सदैव होने से अभी भी है और सर्वत्र होने से तुम्हारे में भी है तो तुम्हारा कोई प्यारा हो और तुम्हारे ही में विद्यमान हो और इसी वर्तमान में विद्यमान हो तो उसको बुलाओगे पुकारोगे कि उसको प्यार करोगे क्या वाली बात तो रही नहीं कोई दूर हो सुनाई न देता हो तो पुकारो तो पुकारने का अर्थ क्या हुआ पुकारने का अर्थ ये हुआ कि मुझे इस बात का भरोसा नहीं है कि सर्वज्ञ जो है वो बिना पुकारे मुझको मेरी व्यथा को जानते हैं मेरे प्यारे जो हैं वो इसी वर्तमान में इसी क्षण में मुझ में ही विद्यमान है। तो सच्ची बात में हम विश्वास न करें तो उस उस सत्यता के आधार पर जो साधन प्रणालिया बनी है उस भाव को सजीव करने के लिए सहयोग देने के लिए उस भाव को पुष्ट करने के लिए वो उपाय जो बने हुए हैं तो नींव ही न हो तो महल खड़ा कैसे होगा? तो पहले इस शक्ति की स्वीकृति अनिवार्य बात है उस स्वीकृति के ऊपर से जितनी भी विधियात्मक प्रणालियाँ हैं सब सजीव हो जाती हैं सब सहायता देने वाली होती होंगी जितने भी अपनी अपनी निष्ठा के अनुसार बाहरी वेश ऊँसा देश, साधन भजन नियम बनाए गए हैं, सब के सब सार्थक हो जाते हैं कब जब मूल में सत्य की स्वीकृति मौजूद है तब और उस स्वीकृति के अभाव में सब सब बुध सब विधान निर्जीव रहता है करते भी जाते हो संतोष भी नहीं होता है और सबसे ईमानदार साधक इस बात को स्वीकार करते हैं कहते हैं महाराज जी के सामने भी मैं सुना करती थी अभी भी सुनती हूँ साधक लोग कहते हैं कि इतने दिन हो गए पूरी पक्की रीति से ऐसा ऐसा नियम किया मैंने लेकिन भीतर भीतर कुछ उजाला नहीं लग रहा है तो रस बढ़े भीतर इधर का बंधन ढीला हो इधर का चिंतन खत्म हो उधर का आकर्षण बढ़े वो प्रिय लगने लगे दो तो आदमी को मालूम हो कि भाई पद बढ़ रहा है रस बढ़ रहा है विश्वास बढ़ रहा है स्थियता बढ़ रही है तो कहना पड़ेगा किसी से पूछना पड़ेगा कोई पूछता है तो बताने के लिए फुर्सत नहीं है कोई जानना चाहता है तो मुँह खोलता के कहना अच्छा नहीं लगता क्यों क्योंकि इतना छिप जाता है व्यक्ति भीतर अपने ही में इतना छिप जाता है की शरीर और संसार ऐसी संपर्क रखना ही बार बन जाता है है तो बिल्कुल स्वाभाविक और मेरी तरह है बहुत ज्यादा प्रयोग पर ही बुद्धि सीखती हो किसी की तो भाई करके देखो तब आसान हो जाएगा बिना बिना बाहरी किसी प्रयास के भीतर भीतर का परिवर्तन अहम रुचियों में होता है और सबसे